कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की द्वितीय वल्ली का विचार हम लोग कर रहे हैं इस वल्ली के ग्यारहवें मंत्र का विचार हो रहा था आत्मज्ञान में प्रतिबंधक है कुतर्क नाम का बुद्धिगत दोष जिस बुद्धि में कुतर्क होता है वह जिससे वेदांत प्रतिपादित तो अर्थ से विपरीत तो अर्थ सिद्ध हो ऐसी ही कल्पनाएं करती वेदांत सिद्धांत है सब शरीरों में आत्मा एक और इसे बताने वाली युक्तियां भी दशम तथा नव मंत्र में बताई गई अग्नि तथा वायु दृष्टांत से अब उन युक्तियों से यानी श्रुति अनुकूल तर्क से सब शरीरों में एक आत्मा सिद्ध हो गया तो फिर शुभ संस्कार से संस्कारित बुद्धि नहीं है जो कुतर्क से युक्त है तो सब शरीरों में एक आत्मा मानने पर उसमें दोष दर्शन वो बुद्धि करेगी ऐसी कल्पनाएं करेगी कि सब शरीरों में एक आत्मा मानने पर ये ये आपत्तियां आएगी करके अनिष्टापत्तियां तो अनिष्टापत्ति कुतर्क से युक्त बुद्धि में एक कुतर्कामक उपस्थित हुई कि परमात्मा को सब शरीरों में एक मानने पर सबके दुखों से दुखी मानने की आपत्ति आएगी जीव तो जिस शरीर में आत्मा आत्माभिमान करता है उसी कार्यक्रम संघात के दुखों से दुखी होता है और सब जीवों से सब जीवों की प्रत्येगात्मा होने से परमात्मा अभिन्न होगा तो परमात्मा को तो सारे जीवों के दुखों से दुखी मानने की आपत्ति आएगी ये अनिष्टापत्ति है वेदांतियों के लिए यह कुतर का जिनके बुद्धि में उपस्थित हुआ उन्हें समझाने के लिए एक दृष्टांत सूर्य का ग्यारहवें मंत्र में बताते हुए श्रुति यह कह रही है कि सब शरीरों में आत्मा एक होने पर भी जीव जैसे जिन जिन शरीरों में आत्मा आत्माभिमान करते हैं उन शरीरगत तो दुखों से दुखी होते हैं ऐसे परमात्मा दुखी नहीं हो इसलिए कि परमात्मा आत्मा होने पर भी परमात्मा का किसी भी शरीर में आत्माभिमान नहीं है और जीव का अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान होता है यह प्रत्येक अभिन्न परमात्मा में और जीव में अंतर है। उसके कारण जीव स्वतः दुखों से रहित होने पर भी दुख धर्मी कार्यक्रम संघात में तादात्म अभिमान करने से भ्रांति से अपने में आरोप कर लेता है कार्यक्रम संघातगत दुखों का और दुखी होता है वस्तुतः वो भी दुखी नहीं है और वह जो दुखित्व का प्रयोजक दुख धर्मी कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान जीव के तरह परमात्मा का भी होगा यदि तब तो परमात्मा को दुखी मानने की आपत्ति आएगी जीवाभिन्नत्व तो होने मात्र से दुखित्व की आपत्ति नहीं आएगी जीवाभेद यह दुखित्व का प्रयोजक नहीं है दुखित्व का जीव में प्रयोजक है आ, दुख धर्मी कार्यक्रम संघात में आत्माभिमानी और वह प्रयोजक यदि रहेगा जीव के तरह परमात्मा में तो परमात्मा को भी दुखी मानना पड़ेगा जीव से अभिन्न होने मात्र से दुखी होगा ऐसा नहीं तो वो दुखित्व का प्रयोजक उपाधि में अभिमान दुख धर्मी उपाधि में अभिमान न होने के कारण परमात्मा सबसे अभिन्न होने पर भी दुख रहित ही है इसे समझाने के लिए ये सूर्य का दृष्टांत है तो जैसे सूर्य अध्यात्म गत पापा जो निषिद्ध दर्शन से पापादि दोष होते हैं अध्यात्म उपाधि में उन दर्शन तथा दर्शन निमित्त हाँ पाप निषिद्ध दर्शन तथा निषिद्ध दर्शन निमित्त तक पापादि दोषों का आश्रयभूत जो उपाधि है उसमें तादात्म्य नहीं है सूर्य का और निशिद्ध दर्शन करने वाले जीव का वो का निशिद्ध दर्शन करने वाली उपाधि चक्षुरादि तथा उनसे जन्य पापादि दोष की आश्रय आश्रयभूत बुद्धि इसमें आत्माभिमान है इसलिए वह तो निषिद्ध दर्शन तथा निषिद्ध दर्शन जनित पापाधि दोषों का आश्रय बनेगा जो दर्शन करता है अनात्मा कार्यक्रम संघात का आत्मरूप से यानी तादात्माभिमान वान है ऐसे परमात्मा का अभिमान न होने से वह कार्यक्रम संघातगत दोषों से दूषित नहीं होगा ये दिखाने के लिए सूर्य दूषित नहीं हुआ क्योंकि सूर्य का भी अभिमान नहीं है प्रकाशन में उपकार तो किया निषिद्ध पदार्थ पूरी शादी के दर्शन आ, के लिए उपकार चक्षु इंद्रिय का सूर्य ने भले ही किया सहयोगी बना लेकिन उस दर्शन क्रिया का मैं करता हूँ ऐसा अभिमान सूर्य में न होने से सूर्य उन दृश्यगत दोष तथा दृष्टागत पापादी दोषों से रहित है वह अपने उपस्थिति मात्र से दृश्य के आवरक भौतिक अंधकारादि का निवर्तक बन करके अभिमान रहित होकर के निवर्तक बनता है और दृश्य के प्रकाशन में सहयोगी बन लेकिन अभिमान नहीं करता इसलिए दृश्यगत तथा दृष्टागत दोषों से रहित होता है ये दृष्टांत तो हुआ ऐसे उत्तरार्ध में तथा एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य इससे कहा गया कि सूर्य भी सूर्य के तरह परमात्मा भी सब कार्यक्रम संघात में एक होने पर भी तत्त्व कार्यक्रम संघात के दुखों से जैसा उसमें आत्माभिमान करने वाला जीव दुखी होता है ऐसा दुखी नहीं होता क्योंकि कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान परमात्मा का नहीं है का मतलब अध्यास का आश्रय परमात्मा नहीं है भ्रांति का आश्रय परमात्मा नहीं है जो भ्रांति का आश्रय होगा वह भ्रांति आश्रय जीव है वह दुखी है परमात्मा भ्रांति अनाश्रय है इसलिए दुखी नहीं है ये भ्रांति अनाश्रय है परमात्मा इसे बताया गया 11वें मंत्र के अंतिम पद से बाह्य सर्वभूतांतरात्मा क्यों लोक दुखों से दुखी नहीं होता है तो कहा वो बाह्य है यानी भ्रांति का अनाश्र है इसलिए दुख प्रयोजक उसमें नहीं है भाष्कर भगवान इस मंत्र का इसी प्रकार का अर्थ कर रहे हैं तो भाष्य हम लोग देख चुके हैं एक सन तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्य के लोक दुखे न बाह्य यहाँ तक की चर्चा हो चुकी है अब लोको ही अविद्य स्वात्म अध्यस्तया इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है इस टीका को देखिए अविद्या प्रतिबिंबित भ्रांतो भ्रंतोति अज्ञान में प्रतिबिंबित अविद्या में प्रतिबिंबित जो चिद्धातु यानी चिदाभास है वह ज्ञ है यानी अज्ञान का आश्रय है और जो अज्ञान का आश्रय है वह भ्रांत भी है यानी भ्रांति का भी आश्रय है तो अविद्या जो जीव की उपाधि है और उसमें प्रतिबिंबित चिदाभास जो जीव कहलाता है वह अज्ञान का आश्रय है और यानी कार्य अविद्याण अविद्या का भी आश्रय है और भ्रांति है कार्य अविद्या और उसका भी आश्रय है भ्रांति के आश्रय को कहा जाता है भ्रांत भ्रांत है अज्ञा है अज्ञान का आश्रय ये है दुखित्व का प्रयोजक अज्ञाश्रयत्व और भ्रांति आश्रयत्व अज्ञत्व भ्रांतत्व ये दुख का प्रयोजक है वो हैं अविद्या प्रतिबिंबित चिद धातुशब्दित जीव में भ्रांत कामादि दोष प्रयुक्त कर्म कुरुते जो भ्रांत हैं भ्रांति का आश्रय है अध्यासवान है वह कामादि दोषों से प्रयुक्त कर्म करता है कामादि दोषों से प्रयुक्त होता है यानी कर्म में प्रवृत्ति का प्रयोजक कर्तव्य बुद्धि नहीं लेकिन संसार अंतपाती आहिक पारलौकिक भोगों की कामना विषय विषयाशक्ति ये रागद्वेश दोष हैं और इन दोषों से प्रयुक्त हो करके शास्त्र अनुमोदित तथा शास्त्र निषिद्ध कर्म में प्रवृत्ति होती है किसकी जो अध्यासवान है भ्रांत हैं भ्रांतिकाश्रय है जीव वह कर्म करने में प्रवृत्त हो रहा है शास्त्र कह रहा है इसलिए नहीं मात्र शास्त्र से प्रेरित होकर के नहीं अपितु अपने अंतकरणगत जो काम आदि दोष हैं वे उसे अनेकों अपने विषयों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न में लगाते हैं और वो जो कर्म है, फिर जिन पदार्थों की प्राप्ति के लिए किया जा रहा था उन पदार्थों की प्राप्ति करा, कराने के लिए, उन पदार्थों का भोग कराने के लिए भोगायतन शरीर का संपादक बन जाता तो ये कहते हैं आगे कि कर्मकुरुतेमित्तम च दुःखम स्वात्मनी अध्यक्षती और शास्त्र में निषिद्ध कर्म तो पाप ही है लेकिन सकाम कर्म को भी अधर्म कोटि में ही लिया गया है पाप नाम से ही कहा गया है यह आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यु इत्यादि में पाप शब्द से जन्म मरण का हेतु हेतुभूत कर्म मात्र लिया तो जन्म मरण भी प्रतिकूल होने से दुख के साधन है इसलिए उन्हें भी दुख कोटि में लिया जाता है और उनका निमित्त जैसे निषिद्ध कर्म है ऐसे सकाम कर्म भी संसार अंतपाती मनुष्य योनि की अपेक्षा उत्कृष्ट योनि में जन्म दिलाता है लेकिन वहां भी सुख ही सुख होता है ऐसा नहीं है वहां भी दुख होता है तो वो जो सकाम कर्म है वह भी जन्मादि दुखों का निमित्त होने से पाप कोटी में ही आता है तो निशिद्ध कर्म का फल और सकाम कर्म का भी जो फल है जन्मादि दुख वह अनुभव करता है जो कामादि दोषों से प्रयुक्त कर्म करता है उस कर्म का फल रूप जो जन्मादि दुख है उन दुखों का अनुभविता बनता है भ्रांत, भ्रांति का आश्रय जीव इसे कहा गया कि भ्रांत कामादि दोष प्रयुक्त कर्म कुरुते तुखम स्वात्मनि अध्यक्षती तो कर्म कर्ता बन गया तो भोगता भी बन जाता है उन कर्मों का फल जो दुख उसका अनुभवीता बन जाता है तो दुख को अपने में आरोपित कर लिया जिन शरीरों से उन कामादि प्रयुक्त कर्मों का फल भोगना है उन शरीरों में आत्माभिमान करके भ्रांत बन गया और फिर उन शरीराधिगत तो दुखों से अपने आप को दुखी अनुभव करता है ऐसा यदि परमात्मा में होता तब तो परमात्मा भी दुखी होता जीव में दुखित्व का प्रयोजक जीवाभिन्नत तो नहीं है अपितु दुखाश्रय कार्यक्रम संघात में अभिमान है प्रयोजक दुखित्व का जीव के वह प्रयोजक परमात्मा में नहीं है इसे आगे कहते हैं कि परमात्मा तू निरविद्यत तो। दुख साधन शून्यवात तो न दुखी परमात्मा निरविद्य है निर, निरविद्य कहा जाता है अविद्या का अभाव जिसमें है अविद्या रूप उपाधि जिसकी नहीं है उसे कहा जाता है निरविद्या तो अविद्या उपाधि किसकी है कारण अविद्या तथा तो कार्य रूप अविद्या का आश्रय बनता है जीव उसकी उपाधि है एक प्रकार से अविद्या अविद्या प्रतिबिंबित चिद धातु जीव को कहा गया है ना वही भ्रांत होता है भ्रांति का आश्रय बनता है और भ्रांति है दुखित्व का प्रयोजन तो जब अज्ञान आश्रय ही नहीं है अज्ञा ही नहीं है परमात्मा उसमें अज्ञान ही नहीं है तो अज्ञान निमित्तक भ्रांति नहीं होगी भ्रांति न, नहीं न होने से कामादि दोष नहीं होंगे कामादि दोष न होने से कामादि दोष प्रयुक्त कर्म नहीं करेगा परमात्मा और कामादि दोष प्रयुक्त कर्म न होने से तन निमित्तक दुख भी परमात्मा में नहीं होगा ये भ्रांति से लेकर के कामादि दोष प्रयुक्त कर्म यह है दुख के साधन और उन दुखों के साधनों से रहित परमात्मा है क्योंकि इन दुख साधनों का कारण जो अविद्या है उससे रहित है इसलिए कहा कि परमात्मा तू निरविद्यवात दुख साधन शून्यवात निरविद्य होने के कारण दुख साधन रहित है दुख साधन शब्द से भ्रांति दोष और तत्प्रयुक्त कर्म इनको लेना दुख साधन शब्द से इन सब से रहित है परमात्मा और जीव इन सब साधनों से युक्त है इसलिए दुखी है और परमात्मा में ये सब न होने से न दुखी परमात्मा न दुखी दुख साधन शून्यवाद का मतलब परमात्मा में जीवा जीवाभिन्न रूप हेतु तो है किंतु रूप साध्य नहीं है इसलिए कहते ततो न प्रयोजको हेतु जो दुख दुखी रूप हेतु है पूर्व के अनुमान का वह प्रयोजक नहीं है का मतलब व्यविचार शंका के निवर्तक अनुकूल तर्क से युक्त नहीं है ये उस कुतर्क में दोष आया अप्रयोजकत्व नाम का अप्रयोजकत्व नाम के दोष से दूषित हेतु वाला कुतर्क है परमात्मा दुखी स्या दुख्य भिन्नवाद लोकवत ये कुतर्क हैं नामक दोष से दूषित हेतु वाला अनुमान है ये सिद्धांति कह रहे हैं इस अभिप्राय से भास्कर भगवान पहले दृष्टांत में दुखित्व का प्रयोजक होने के कारण दुखित्व का निरूपण कर रहे हैं। दृष्टांत है लोक पूर्व पक्षी अनुमान में पूर्व पक्षी अनुमान है ग्यारहवें मंत्र के अवतरण टीका में परमात्मा दुखी सात दुख्य भिन्नत्वात् लोकवत य जो दृष्टांत है ना लोक उसमें तो हेतु तथा साध्य विद्यमान है ये कह रहे हैं तो साध्य क्यों है तो साध्य जो दुखित्व है उसका कारण भ्रांति और दोष और प्रयुक्त कर्म ये जीव में विद्यमान है लोक शब्द का अर्थ है जीव वह उसमें विद्यमान होने से उसमें दुखित्वरूप साध्य ठीक है तो दृष्टांत में जैसा साध्य का प्रयोजक भ्रांत्यादि है ऐसे जीव में परमात्मा में यानी पक्ष में दुखित्वरूप साध्य के प्रयोजक भ्रांत्यादि साधन नहीं है ये कह रहे हैं तो पहले दृष्टांत का विवरण है भाष्य में कि लोको ही अविद्य स्वात्म अतया काम कर्मोदी लोक जीव अध्यस्तया अविद्याया दुखम अ वह जीव, जीव जो है अपने में अध्यारोपित जो अविद्या है उस अविद्या के कारण भ्रांति तो भ्रांति के कारण कामादि दोष और कामादि दोषों से प्रयुक्त कर्म और उस कर्म से उत्पन्न हुआ जो दुख है उसका अनुभव करता है न तो सा परमाथतः स्वात्मनी तो वस्तुतः वह जीव के वास्तविक स्वरूप में नहीं है जीव का वास्तविक स्वरूप है ब्रह्म साक्षी उसमें वह आरोपित है वास्तविक नहीं है परमाथतः यानी वस्तुतः सा यानी अविद्या स्वात्मन यानी स्वस्वरूपे न है नहीं इसे समझाने के लिए उदाहरण है कि यथा यथारज्जुसूक्ति का उशर गगनेशदकमलाज्ज्वादीना स्तो दोष रूप तुजसे तो ये जो सर्पादि का अधिष्ठान रज्वादि हैं उनमें आरोपित सर्पादि ये वस्तुतः रज्ज्वादि के स्वरूपभूत धर्म नहीं है ये दोष सर्पादि दोष रज्जु में वस्तुतः नहीं है क्योंकि वस्तुतः सर्पादी रज्जु में है ही नहीं रज्जु के अज्ञान से अध्यारोपित है वस्तुतः नहीं है तो ये कह रहे हैं कि सुक्ति रज्जु सुक्ति का उशर गगनेशु यहा तालव्य शकार, होन, शकार होना मूर्धन्य शकार होना चाहिए ख छपा है उखर ऐसा हुआ है सुक्ति को खर गगनेशु उखर नहीं सुक्ति को शर उशर भूमि होती है ना हाँ। मूर्धन्य हूर्धन्य शो मूर्धन्य शकार करना तो वो तो वेद में होता है ये तो भाष्य है और वेद में भी सभी वेदों में नहीं यजुर्वेद में और वो भी कहीं कहीं सब जगह नहीं होता एक विशेष वर्ण आगे पीछे हो तब उसका वो श का ख उच्चारण होता है इसलिए ख लिखने का थोड़ा ही होता है लिखा तो जाता है श ही वेद में भी बोलते ख हैं लेकिन सब यजुर्वेद में भी सब वाक्यों में श का ख ही उच्चारण नहीं होता तो यजुर्वेद में पुरुष पुरु शब्द में मूर्धन्य शाहि आता है तो वहां तो श ही बोलते है, सब जगह वो नहीं किया जाता श को ख नहीं बोला जाता विशेष विशेष कुछ पुरुण हाँ। तो इत्यादि में ही कहते हैं तो ख, आ, ख को ऐसा करना तो रज्जु सुप्ति का उशर गगणेशु सर्प रजत उदक मलानी न रज्वादी नाम स्वतोदोष रूपाणी सन्ती तो ये सर्प रजत उदक तथा मल ये चार हैं न दृष्टांत में आध्यारोपित पदार्थ और इनके अधिष्ठान भी चार हैं सर्प का अधिष्ठान रज्जु रजत का का जल का उषर भूमि और मल का गगन तो ये जो सर्पादी है अध्यारोपित रज्वादी में ये रज्वादी के स्वतः दोष रूप धर्म नहीं है अपितु रजवादी के अज्ञान से उनमें भ्रांत पुरुष के द्वारा आरोपित है जिसको रज्जु का ज्ञान नहीं है और मंद अंधकार में रज्जु का सामान्य स्वरूप ज्ञात हो रहा है और बुद्धि में सर्प का संस्कार है तो सर्प का अध्यारोप करता है भ्रांत पुरुष तो, हाँ, तो अध्यास में सादृश्य भी एक हेतु होता है न सादृश्य को भी एक अध्यास की सामग्री में साधन माना है ग्री कोटि में आता है तो सादृश्य को लेकर के और सुक्तिका में रजत का अध्यास ये भ्रांत पुरुष के द्वारा आरोपित वो दोष है स्वतः दोष नहीं है ऐसे उषर भूमि में जल और गगन में मल ऐसे ही आत्मा में अविद्या रजो में आरोपित सर्प के तरह आरोपित हैं स्वतः वो नहीं है तो अविद्या का ही आरोप है तो अविद्या निमित्तक जो कार्य अविद्या है भ्रांति वो भी आरोपित होगी तो भ्रांति निमित्तक दोष भी आरोपित होंगे और दोष प्रयुक्त कर्म भी आरोपित होगा इसलिए उस कर्म निमित्तक दुख का भी आरोप ही होगा न कि आत्मा का वह स्वतः धर्म है ऐसा नहीं है तो यथा तो आगे कहते हैं संसर्गिणी विपरीत बुद्धि अभ्यास निमित्तात तत्दोषवत विभाव्य तो संसर्गिणी विपरीत बुद्धि अध्यास निमित्तात तत् दोषव विभाव्यंत तो संसर्गिणी का अर्थ है जो अधिष्ठान का अध्यस्त के साथ संस्लिष्ट स्वरूप है उसे यहां संसर्गी शब्द से लेना संसर्ग अध्यस्त पदार्थ के साथ संसर्ग अध्यास अधिष्ठान का जिस अधिष्ठान के अंश का होता है वह अंश संसर्गी अंश है तो रज्जु का संसर्गी अंश है इदम अंश सामान्य अंश सुक्तिका काका भी रजत लो सूक्तिका लो उषर भूमि लो या गगन लो उनका जो सामान्य अंश है इदम अंश उनका आरोप वो है आरोपित रजवादी के सर्पादी के साथ संसर्ग अध्यासवान उनका संसर्ग अध्यास अध्यारोपित सर्पादी के साथ है इसलिए उनको कहा जाएगा संसर्गी और संसर्गी शब्द का सप्तमी का है संसर्गिनी संसर्गिन शब्द है ना जैसे ज्ञानिन शब्द है उसका ज्ञानिनी बनता है ऐसा संसर्गिन का संसर्गिनी तो संसर्गी में विपरीत बुद्धि आद, रूप जो अध्यास है विपरीत बुद्धि है भ्रांति यानी रज्जू में विपरीत बुद्धि है सर्प बुद्धि यह है अध्यास तो इस विपरीत बुद्धि अध्यास निमित्त से वो दोषवत विभाव्यंते तो दोष जैसे प्रतीत होते हैं सामान्य अंश में साम, रज्जु का सामान्य अंश है इदम अंश पूर्ववर्ती पदार्थ और उसमें यह रज्जुवादी आरोपित होते हैं दोष जैसे दिखते हैं दोषवत यानी दोष जैसे प्रतीत होते हैं उसके आरोप के कारण अध्यास के कारण भ्रांति के कारण ऐसे ही जो आ, दुखी दुखित्ववादी दोष हैं इन दुखित्ववादी दोषों का आश्रय कौन बनेगा उसका आरोप किसमें होगा जो कार्यक्रम संघात के आरोप का अधिष्ठान है दृष्टान्तगत रज्जुस्थानीय परमात्मा वो तो है अधिष्ठान और उसका सामान्य अंश माना जाता है अहम अर्थ जीव को वो है संसर्ग संस्लिष्ट और उसमें यह कार्यक्रम संघात तथा कार्यक्रम संघात के साथ उसका संसर्ग अध्यास होने से जीव का वो बन जाता है कार्यक्रम संघात के दुखितवादी धर्मों का आश्रय दुखितवादी दोष से दोष दोषवांसा प्रतीत होता है वो भी उसमें स्वतः नहीं है भ्रांति के कारण है इसलिए कहा था न भाष्य में शुरू में कि नु सा परमात तो स्वात्म्या स्वात्मनि अने परमात्मा में है ही नहीं अठान में वस्तुतः तो नहीं है तो संसर्गिनी विपरीत बुद्धि अध्यास निमित्ता दोष वत्व्य तदोष तेजा लेपो विपरीत बुद्धि अभ्यास बाह्य ही ते तो तोष याने ये जो भ्रांति निमित्तक सर्पादी दोष हैं, इन सर्पादी दोषों से तेम यानी रजवादी नाम लेपह यानी संबंध वस्तुतः संबंध नहीं है रजवादी का इन आरोपित सर्पादी के साथ ऐसा क्यों है सर्पादि के साथ अधिष्ठानभूत रज्वादी का संसर्ग क्यों नहीं है उनके सामान्य स्वरूप का ही संसर्ग क्यों है कहते हैं इसलिए कि बाह्य है रज्वादी कि विपरीत बुद्धि अध्यास बाह्या ही ते तो विपरीत बुद्धि रूप जो अध्यास है उनसे बाह्य है विपरीत बुद्धि रूप अध्यास से बाह्य है का अर्थ है उसके अविषय है विपरीत बुद्धि विपरीत बुद्धि रूप जो अध्यास उस अध्यास यानि भ्रांति का विषय है रज्जु का सामान्य स्वरूप और उसमें अध्यारोपित जो सर्प है जो संश्लिष्ट स्वरूप है और अध्यारोपित स्वरूप है वह मात्र विषय बनता है भ्रांति का उसे कहा जाएगा अबा और बाह्य कहा जाएगा जो सर्पोयम इस अध्यास में विषय नहीं बना सर्पोयम इस अध्यास में विषय बना रज्जु का सामान्य स्वरूप अयम शब्द से ग्राह्य और सर्प इसलिए वे तो हैं अबाह और जो भ्रांति में विषय बना वो हैं बाह्य विषय नहीं बना भ्रांति में वो जो स्वरूप नहीं बना और ये सुक्ति का नहीं बनी उषर भूमि नहीं बनी जल बनता है उषर भूमि भ्रांति में विषय नहीं बनती है उषर भूमि का सामान्य स्वरूप बनता है ये उषर भूमि ऐसा ज्ञान हो तो फिर जल की भ्रांति ही ना हो और गगन भी नहीं होता है गगन का जो सामान्य स्वरूप है वह होता है गगन तो है अवकाशात्मक असंसर्गी तो उसी के साथ वही जो है भ्रांति का विषय बनता है इसलिए उन्हें कहा जाता है अबाह्य और जो जो भ्रांति का विषय नहीं बनता है रजवादी वे हैं बाह्य इसलिए कहा कि तेषाम तदोष लेपो न तो तेषाम यानी रजवादी नाम अधिष्ठान भूता नाम जो अधिष्ठानभूत भूत रजवादी है भ्रांति के अविषय अध्यारोपित पदार्थ के साथ असंश्लिष्ट उनका अध्यारोपित पदार्थ के साथ कोई संसर्ग नहीं बनेगा ऐसा क्यों हुआ तो कहते हैं विपरीत बुद्धि अध्यास बाह्य ही ये भ्रांति में विषय न होने के कारण ये दृष्टांत में इतना समझाया का मतलब जो जो अध्यारोपित कार्यक्रम संघात के साथ तादात में अभिमान रूप भ्रांति का विषय बनेगा वह भ्रांति का विषय तथा आश्रय बनेगा वह कार्यक्रम संघात के जो दुखादि दोष हैं तद्वान प्रतीत होगा ओ जीव होता है भ्रांति का आश्रय इसलिए वह कार्यक्रम संघात के दुखों से दुखादि दोषों से दूषित प्रतीत होगा और परमात्मा का भ्रांति तो सिद्ध नहीं होता निरविद्यव तो होने के कारण इसलिए दुख रूपी दोषों से परमात्मा के दूषित होने की आपत्ति नहीं आती परमात्मा बाह्य है का भ्रांति अनाश्रय है जैसे रज्वादी भ्रांति के विषय नहीं है ऐसे परमात्मा भ्रांति का अनाश्रय होने से उसमें दुखित्व की आपत्ति नहीं आएगी ये दिखाया जा रहा है बाह्य शब्द से तो तथा आत्मनि सर्वो लोक क्रियाकारक फलात्मक विज्ञानम सर्पादिस्थानीय विपरीतम अध्यक्ष तन जन्म मरणादि दुखम अनुभवती सर्वलोक यानी सर्व भ्रांत जीवा सभी भ्रांत जीव क्या करते हैं अपने में क्रियाकारक फल रूप जो भेद ज्ञान है विज्ञान है वो है भ्रांति क्रियाकारक फलात्मकम विज्ञानम शब्द से लेना भ्रांति को सर्व वो है सर्पादी स्थानीय उसका ओ विपरीत विपरीतम अध्यक्ष इन सब का आरोप करके ये क्रियाकारक फलात्मक विज्ञानम शब्द से तो लीजिए एक प्रकार से अर्थात ध्यास को जो भ्रांति के विषय है क्रिया रूप जो कर्म हुआ कर्म का आत्मा में आरोप क्रिया यानि कर्म कारक यानी कर्तृत्व और कर्ता कारक और फल वह है दुखित्व ये जो अध्यारोपित पदार्थ हैं सर्पादि स्थानीय उनको इसलिए कहा स्थानीयम क्रिया कारक फलात्मकम विज्ञानम विज्ञान शब्द से लेना अर्थाध्यास विज्ञेय पदार्थ भ्रांति के विषयभूत पदार्थ अध्यारूपित पदार्थ विज्ञान शब्द यहां पर आरोप्य का परामर्शक है तो ये सर्पादी स्थानीय जो क्रियाकारक फल रूप आरोप्य पदार्थ है उनका ओ विपरीतम अध्यस् आत्मा में आरोप करके तिमित्तम जन्म मरणादि दुखम अनुभवतीक फल रूप अध्यारोपित पदार्थ के साथ तादात्म्य करके फिर जन्म मरणादि दुख का अनुभव करता है दुखित्व का जो साधन है भ्रांति कामादि दोष और कर्म इनका आरोप आत्मा में करने के कारण वह जन्मादि जन्म मरणादि रूप दुख का अनुभव करता है न आत्मा आत्मा ने परमात्मा साक्षी सर्वलोकात्मा भी वह सभी जीवों की प्रत्येगात्मा होने पर भी वास्तविक स्वरूप होने पर भी सभी जीवों से अभिन्न होने पर भी तो सर्वलोकात्मापी सन विपरीत अध्यारूप निमित्तेन न लिप्यते है न का अन्वय लिप्यते के साथ करना न लिप्पेते लोक दुखे न तो लोक यानी ये जो जीव है उन जीवों के दुखों से दुखी नहीं होगा जीव तो भ्रांति से अपने में कार्यक्रम संघात का धर्म क्रियाकारक का आरोप करके दुखी हो रहा है ऐसा आरोप परमात्मा जी उसे अभिन्न होने पर भी नहीं करता है इसीलिए दुखी नहीं होता तो ये कुतह इसे पूछा जा रहा है हेतु को, कोस्मात तो हेतु किस कारण से परमात्मा सरो लोकात्मा होने पर भी सब जीवों से अभिन्न होने पर भी दुखी नहीं होता तो हेतु बताया गया बाह्य शब्द से तो रज्वादी वत एव विपरीत बुद्धि अध्यास बाह्यो ही स स यानी परमात्मा तो जैसे रज्जवादी सर्पादि से रहित है सर्पादी के साथ उनका संसर्ग नहीं है ऐसे ही परमात्मा भी विपरीत बुद्धि रूप अध्यास से बाह्य है का मतलब विपरीत बुद्धि रूप बुद्धि रूप अध्यास अर्थात भ्रांति उसका अनाश्रय है भ्रांत नहीं है अभ्रांत है बाह्य शब्द का अर्थ है तो दुखित्व का प्रयोजक जो जीव में भ्रांतत्व है वह भ्रांतत्व परमात्मा में नहीं है ये बाह्य शब्द बता रहा है बाह्य शब्द का अर्थ है भ्रांत भ्रांति से रहित अभ्रांत अबाह्य शब्द का अर्थ निकलेगा भ्रांत और बाह्य शब्द का अर्थ है अभ्रांत भ्रांति का अनाश्रय तो भ्रांति का अनास्त्रय होने के कारण परमात्मा लोक दुख से दुखी नहीं होता इसलिए कुतर्क में दुखित्व का कारण भ्रांतत्व को न बता करके जीवाभिन्नत्व को जो बताया जा रहा है वो गलत है ये यहां पर श्रुति कहती है परमात्मा न दुखी भ्रांति अनाश्रय्वाद्ज्वादीवत बाह्यवात्ज्ज्वादीवत बाह्यवाद भ्रांति जैसे यत्र यत्र एने भ्रांति अनाश्रय्वादे रज्ज्वादी तत्र भ्रांतिरहित दुखिवाभा यानी दोषाभाव तो आरोपित रज्वाद सर्पादि से संसर्ग रहित हैं वस्तुतः रज्ज्वादि क्योंकि उनका उनके साथ तादात में अध्यास रज्जु का नहीं है भ्रांति में वो विषय नहीं है ऐसे ही परमात्मा भी भ्रांति का अनाश्रय होने से दुखी नहीं होगा दुखी जीव से अभिन्न होने पर भी ईदम अंश से अभिन्न है रज्जू लेकिन ईदम अंश तो दोषवान प्रतीत हो रहा है सर्पादी दोषवांशा प्रतीत हो रहा है सर्पादी दोषवान के रूप में प्रतीत होने वाले ईदम अंश से अभिन्न रज्जु होने पर भी वस्तुतः अभिन्न होने पर भी सर्पादी से रही था र्पादी दोषों से जैसे रहित है, ऐसे जीव दुखों से युक्त होने पर भी और उस दुखी जीव से अभिन्न परमात्मा होने पर भी भ्रांति का अनाश्रय होने से दुख रहित होगा रज्जु के तरह रज्जु जैसे सर्पादी से रहित है, इसलिए कहा एव विपरीत बुद्धि अध्यास बाह्यो ही सीका हाँ, में है थोड़ा सा इसको देखिए कि स्वरूपे नम अविषयत्व विपरीत बुद्धि अध्यास बाह्यत्व रज्वादी तो रजवादी में बाह्यत्व क्या चीज है तो रज्जवादी रूप से अध्यास का अविषयत्व यही रज्वादी में दृष्टांतगत रज्वादी में बाह्यत्व है और आत्मा में परमात्मा में बाह्यत्व क्या होगा तो अध्यास अनाश्रयत्व ये बाह्यत्व है ये कहते हैं तथा उपाधि उपाधिस्वरूप अध्यास आश्रयत्वेपि निरुपाधिक बिंब कल्प ब्रह्म रूपेण अध्यास अनाश्रय तो ये जो चैतन्य है उपाधि रूप है जीव और उस उपाधि रूप से याने औपाधिक स्वरूप जीव रूप से अध्यास का वह आश्रय बनने पर भी भ्रांत होने पर भी निरुपाधिक बिंबकल्प जो बिंब, बिंब सदृश ब्रह्म है उस ब्रह्म रूप से अध्यास का अनास्र है ब्रह्म को अध्यास नहीं है भ्रांति नहीं है ब्रह्म अभ्रांत है यह अभ्रांतत्व तो ही बाह्यत्व तो है इसीलिए न दुखित्व प्राप्ति जो बाह्य होगा अभ्रांत होगा वो दुखी नहीं होगा और जो अबाह्य होगा यानी भ्रांत होगा वह दुखी होगा तो दो प्रकार का चैतन्य है औपाधिक जो चैतन्य है उपाधि स्वरूप चैतन्य उपाधिक चैतन्य उसे कहते हैं वो जीव है वह भ्रांत है इसलिए दुखी है और निरुपाधिक चैतन्य अभ्रांत है, इसलिए दुख से रहित है चेतन्य चैतन्य, चैतन्य सोत एक होने पर भी वह उपाधि को लेकर के दुखी और ये उपाधि रहित होने से दुख रहित भाष्य में ऐसी वेदांत की प्रक्रिया कम होती हैं भाष्यकार भगवान ने भी यहां पर बताई टीका में भी टीकाकार ने स्पष्ट किया बारहवें मंत्र की चर्चा हम लोग कल करते हैं